यो और बहनों अभी आप लोग साहब शांत रहे कोई अगर नहीं भी सुनते हैं मेरी आवाज़ <coughs> तो भी शांत रहें मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि अगर ये लाउड स्पीकर ठीक काम देता है तो आखिर तक भी मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए क्योंकि मैंने जैसे कल कहा इसी तरह से आज भी मेरा एक एक शब्द सब शब लोगों को पहुंच जाए ये मेरी इच्छा तो है अभी मैंने आप लोगों को तो धन्यवाद दिया इस पुलिस भाई है उनको भी धन्यवाद दिया कि आप लोग शब्द मेरी मानते हैं और मानते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ गोलमाल होता है तो भी हम प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन मैं इस भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो खामोश हो गए वो अगर कहते हैं कि अभी भजन को जाने दो तो मैं जाने देने वाला था जिसकी उनको शिकायत थी वो तो मैंने कर लिया तो मैंने सोचा कि इतना काफ़ी है आज भजन को हम भूल जाए तो भूल जाए लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी भजन तो गा सकते हो कि गाए उसको बड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ लेकिन आप लोगों सब को सबको ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास ऐसा ही समझो और अगर हम समझदार हैं बहादुर हैं तो ऐसा तो ही समझना चाहिए कि हमारे पास थोड़ा तो आ गया आ गया क्यों के आज तो आखिर में हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट तो माउंट बैटू साहेब हैं लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो जवाहरलाल जी हैं और जवाहरलाल जी वाइस प्रेसिडेंट उसके मान लीजिए कि वो भी तो हिंदुस्तान के बादशाह आज और वो कैसे बादशाह हैं उनका तो मैं आपको क्या कहूँ लेकिन वो अच्छी तरह से काम चलाते हैं और लेकिन क्योंकि वो तो हिंदुस्तान के बादशाह नहीं बनना चाहते वो तो हिंदुस्तान के खिदमत का है तो स लेकिन रहना चाहते हैं और उनके मार्फ़ वो सारी दुनिया के खिदमत बनना चाहते हैं वो बन सके न बन सके वो तो दूसरी बात है लेकिन आप इतना तो समझते हैं कि उन्होंने सारी दुनिया के साथ परिचय कर लिया है और बाहर से जितने लोग आ गए हैं यहाँ तो आज तो हम तो बड़े हो गए इसलिए हमारे यहाँ दूसरी जगह से एन सी आते हैं एम्बेसडर आते हैं और वो यहाँ रहते हैं तो उनको खुश रखना उनकी खिदमत करना वो तो जवाहरलाल जी का काम हो गया और वो काम इतनी खूबी से करते हैं कि उसकी वो तारीफ के लायक चीज है और अब तो क्या हो गया कि वो पिछले चीन भैंसव तो साहब तो तो भी चले गए तो वहां भी चले गए इस तरह से खूबी से काम हो रहा है लेकिन मैं आपको कहूंगा कि वो काम बिगड़ सकता है कितनी भी वो कोशिश करें एक आदमी क्या कर सकता है वो तो उनको इतनी इतना भी मान मिलता है तो उसका सबक तो ये है ना कि हिंदुस्तान में 40 करोड़ क्या आबादी है उनका वो बेताज बादशाह है और बेताज बादशाह है बेताज है क्योंकि वो उनका खिदमत करते और क्योंकि खिदमत करता है इसलिए वो बादशाह बन गया है तो उनको अगर आप बादशाह न बनाए उनको आप सच्चा खिदमत लगा ना माने तो क्या ये मानते हैं जवाहरलाल किसी हालत में वो जो आज अंग्रेजों ने बनाया है उस आदमी को लेकर आपको दबा दे, दबा दे तो मेरे जैसा आदमी तो उसकी बताशी नहीं कर सकेगा अगर आप लोगों सब को सबको दबा दे, कुछ भले आप मुसलमान हैं तो भी क्या हुआ मेरे तो सब भाई हैं और उनको दबा देंगे हम बंदूक के जरिए से अरे बंदूके से जरिए से अगर मुसलमानों को दबा देंगे तो वही शख्स कल हिंदू को दबा देंगे पैसे दूसरों का जिसको दबाना है उसको दबा दें तो वो कोई पीछे पंचायत राज न हुआ वो तो राम राज न हुआ और वो जोहरी राज नहीं हुआ वो तो पीछे कठीर का राज हुआ पत्थर का राज हुआ तो ऐसा राज तो वो चला नहीं सकता है लेकिन उनको हम मजबूर न करें हम राइसा साहिब को मजबूर न करें तब कैसे हम करें तो आखिर नहीं जिन लोग आज तक बादशाह चलाते आए उनकी खूबी तो हम पहचानते हैं उनका जो उनकी बुराईयां वो तो सब हम ले लें और उन, उनकी बुराइयाँ को बढ़ा भी बढ़ा करके हम और भी बुरे बन जाए वो तो सब कोई कर सकते हैं उससे क्या हुआ लेकिन उनकी खूबी है वो ख़ूबी मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज किसी के साथ में बात करता तब भी मैंने कहा और वो तो मैं तो एक छोटा था नौजवान था तब पढ़ लिया और वो भी कहाँ शायद जनूबी अफ्रीका में यहाँ से पढ़कर मैं नहीं गया था क्योंकि यहाँ मैं क्या पढ़ सकता था मैं तो एक थोड़ा स्कूल तो में लिया ना तालीम और पीछे भाग गया विलायत में यहाँ से थकान होकर के यहाँ कौन बैठा है बीए बने एम बने वो तो कितना वर्ष चला जाएगा चलो वहाँ तो थोड़ा खाना खाया हुआ बैरिस्टर बन गए तो खाना बैरिस्टर बन के मैं आ गया तो पीछे तो मुझको वहाँ जाना पड़ा जरूर भी आपने कहा तो वहाँ मेरी सिखाई हुई ये आप समझ और वो सिखाई तो मैं सीखूँगा तो कोई विक्टोरिया तो उस समय में मर भी गई बेचारी तो पीछे उसका मैंने पढ़ लिया सब और मैंने काफ़ी काम किया सब तो नहीं सुनाना चाहता हूँ लेकिन एक चीज़ मेरे पास रह गई कि पढ़ गया था तो वो तो शायद सत्रह बरस की थी सत्रह बरस की थी तब वो वो रानी बनी क्योंकि वो तो बादशाह था वो मर गया तो उसका जो वजी था वो तो बुला था बुरा था वो गजर में जाकर वो दरवासा खुलवाता है दरवान को कहता है कि रानी साहिबा को बुलाना, तो रानी साहिबा को देखते को तो रानी बन गई ना तो उनको कहो कि जी आते हैं वो प्रधान जी आते हैं तो वो तो बिचारी घबराहट में सत्रह की लड़की क्या करने वाली थी तो तो खड़ी हो गई उनके पास गई। वो क्यों आते हैं क्योंकि तो वो तो उनके उनके वो उनके पिता मत जैसे थे क्योंकि तो तो उनकी पोटी जैसी थी वो तो बूढ़ा था तो उसने कहा कि नहीं अब तो मुझको मुझको सर झुकाकर कर तुमको तुमको नमन करना है तो जैसे अंग्रेज लोग करते हैं ना जिसके पास तो गुठन पर होकर पीछे उसको ताजे में करते हैं तो इसलिए उसने किया कि अभी तो अभी तो मेरी लड़की नहीं है जो वो तो रहती तो जैसे ही उनके साथ तो ऐसे ही बनता था लेकिन अभी तो, तो, तो मेरी मेरी मेरी मालिका बन गई रानी बन गई है तो वो कहती है काली मैं वो कैसे बनूँ और किस तरह से और आप मुझको छोड़ देंगे तो वो कहता है कि के मैं कैसे तुमको छोड़ सकता हूँ मैं छोड़ू तो, तो पीछे अंग्रेजी राज कैसे चल सकते हैं हमारी सल्तनत चल रही है उसका तो सबब ये है कि हम सब नियम में रहने वाले हैं डिसिप्लिन का पालन करने वाले हैं इसलिए आप खुश और आपको पता है लेकिन आप रानी बन गई हैं और मैं आपका खिदमत कार हूँ इतना तो है तो मैं तो जैसा खिदमत कार को करना चाहिए और तो भी इस तरह से चलने वाला हूँ <laughs> तो नहीं उसको कहा आप लोगों को से I will be में अच्छी होगी इस तरह कहा और क्या हुआ? सौ अट्ठावे के साल में हम जिसको कहते हैं वो बना और उसको तो हम मानते थे एक जमाने में अभी तो नहीं मान सकते हैं लेकिन एक जमाने में मानते थे उसने भी कहा ऐसा तो अच्छा है कि जिससे हिंदुस्तानियों को तो बहुत मिल जाता था उस समय वो हुआ क्योंकि वो जो बंगा हो गया उसके बाद की बात थी ना तो उस वक्त तो वो कोई ऐसा राजा बन जाए तो कहे कहाँ बराबर हमारे तो वेर लेना है वेर क्या देना था हमको मार तो डाले थे लेकिन उस वक्त तो ऐसा बन सकेगा नहीं उसने कहा कि हम तो किसी के साथ लड़ना ही नहीं चाहते हैं और सब एक सा हैं और ये सब ऐसी बातें उसमें लिखी है तो वो सब किया उसका सबाव क्या सबक तो ये था ना कि जो उनका काम हुक्म वहाँ से निकलता है वो सारी सल्तनत में वो उन हुक्म को चलना है सब इसी तरह से चला है ऐसा मेरा दावा नहीं है लेकिन उसमें जो खूबी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो ये ही कि हमारे उसमें नियमन था तो आज हमारी लिए भी वही नियमन होना चाहिए और जवाहरलाल जी वो तो बच्चा नहीं है सत्रह बरस का वो तो करीब पचास पचास या तो उससे कुछ ज़्यादा हो है इतना बड़ा हो गया है दुनिया सारी में घूमा है दुनिया को देखी है और लिखने वाला तो कितना तो तो बड़ा है वो तो आप जानते हैं वो हमारे बेताज बादशाह हैं वाइस शायद नहीं है मैंने आपको कहा है तो भाई शाह को आप भूल जाए और भूल जाने का मैं आपको कहम कहूँ और सिखा दूं तो वो भाई शाह भी मानेगा कि मैंने उनकी खिदमत की क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उनको हम किसी भी कार तरह से तकलीफ दें हम तकलीफ दें मुसलमान वहाँ चले जाए हिंदू वहाँ चले जाए पारसी जाए ख्रिस्ती जाए कि हमारा क्या होगा तो वो बेचारा करे वो बेचारा बन गया है आज क्यों कि वो नौका सैन्य से उनको नहीं डरा सकता उनके फोर्सों से हमको नहीं डरा सकता है डर नहीं जाता है ऐसा डरावे तो जाए कैसे इसलिए हमारी खिदमत करके ही हमको राजी करके जा सकता है तो अच्छा है तो राजी करके जाने का भी यही है कि हम अच्छी तरह से हमारा काम करते हैं तो कैसे अच्छी तरह से करें कि माने हम समझते हैं कि सब चीज़ में हम नियम का पालन करें तो जैसा इस भाई ने किया इस तरह से करते रहें तो, तो नहीं हो सकता है आज उनके साथ में बात कर रहा था वो तो थोड़ी दूर की बात हो गई कश्मीर में वो चले गए थे आपको तो मन है तो वह यहाँ आना चाहिए था उनको वेवल साहब के साथ मिलना था तो मौलाना साहब झंझट में पड़ गए कि अभी जवाहरलाल तो कश्मीर में है और कश्मीर में अभी तो लड़ रहा है वो लड़ने के लिए तो नहीं गया था लेकिन वो तो लड़वैया है तो लड़ने का मौका आ जाता है तो लड़ाई शुरू कर देता है तो अभी उसको कैसे लाए तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं आप बेबल साहब को भी कहें कि जवाहरलाल को आप चाहते हैं यहाँ और सिवाए उसके तो हम काम नहीं चला सकते हैं तो उनको यहाँ लाने के लिए जो तजवीज़ करनी चाहिए वो तजवीज़ करना आपका काम है और जवाहरलाल लाल को मनाना वो मेरा काम है मौलाना साहब तो, तो, तो सदर थे तो मौलाना साहेब ने उनको पार दिया कि हम सब चाहते हैं कि वहाँ का काम आप रोक लें और यहाँ आ जाए और पीछे पीछे क्या? तो, पीछे, तो तुम्हारा काम हो गया तो कांग्रेस का हो गया उसके पीछे मैं मौलाना मौलाना साहब साहब को कह दिया कि देखें तो सही जवाहरलाल आ जाएगा तो पीछे मैं भी तो आपका खिदमत कार हूँ तो मैं शायद चला जाऊंगा काश्मीर आप चले जाएंगे और काम हम जो करना है वो निपटा देंगे ऐसा कहा तो सही लेकिन जवाहर है ना तो, तो बहोश आदमी है तो उसने कहा आता हुए मैंने कहा कि अगर मुझको भेजो तो मैं चला जाऊं तो उसने कहा कि नहीं तुम्हारे नहीं जाना है और जो कुछ भी है वो मैं कर लूँगा उसमें क्या है मैं आ गया तो मैं समझ के आया हूँ ना कोई जवाबदार हूँ मैं वापस चला जाऊँगा और वापस एक वक्त गया था अभी लेकिन वो था कि वहाँ जाकर मैं लाई तो कुछ करना ला नहीं नहीं की उठी वापस आ गया दो दिन में वो तो हुआ उस वक्त मैंने कहा कि जब तुम्हारा हुक्म होगा कि जाओ तो मैं जाऊँगा तो आज ऐसा हुआ उन्होंने कहा कि अभी तो मैं जाऊं तो मैंने कहा कि आप क्यों जाएं आप नहीं अभी जा सकते हैं आप न जाएं लेकिन तब तो पीछे मैं कहता हूं आपके दिल में ऐसा है ना कि मैंने मैं तो वचन का पालन नहीं करूंगा अभी मुझको तो नवखारी जाना चाहिए पटना जाना चाहिए तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है हाँ बात सच्ची है कि मैंने वो ऐद कर लिया है कि वहाँ करूँगा या मरूंगा लेकिन जो तो चीज का मैंने तय कर लिया है वो कोई मुझको कहें कि उसको करना है तो मैं कुछ वर्ष कैसे छोड़ सकता हूँ तो इसलिए उस वचन को पूरा करने के लिए मैं जा सकूँगा लेकिन आप न जाएं तो वो तो राजी हो गए कि अच्छा यहाँ इतना काम में करता हूँ तो पीछे जाना है तो जाए तो इसलिए मैंने उनको कह दिया अभी उसमें दूसरी झंझट तो बड़ी है और पीछे मैं चला जाऊँ तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा तो भी वो आप लोगों का काम करना है वहाँ प्रजा का काम करना है मैं निकल कहा था ना आपको कि वो तो वो बिरला राज नहीं होगा नवाब भोपाल राज नहीं होगा न कश्मीर महाराजा का राज होगा न ट्रावणपुर महाराजा का न हैदराबाद का निजाम का वो नहीं है निजाम क्या ट्रावण भुप... का महाराजा क्या भोपाल का नवाब साहेब क्या काश्मीर का महाराजा क्या और सब की किमत इतनी है जितनी चकर्रैने तो आपको कल कह दिया उसमें उनको उनको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए राजा महाराजा को क्योंकि अगर सब एक साथ नहीं होते हैं तब तो पीछे पंचायत राज नहीं बन सकता है और तब पीछे कश्मीर के लोगों की आज़ादी नहीं बनती है तो यहाँ हिंदुस्तान आज़ाद बने और काश्मीर में ग़ुलाम रहे ऐसा तो बन नहीं सकता है या तो भोपाल में ग़ुलाम रहे या तो त्रावणपुर में या तो बंगाल में और हैदराबाद में वो बन सकता है सब एक सा है सब वहाँ की रैयत है वो हिंदुस्तान की रैयत है वो हिंदुस्तान का हिस्सा पड़ा है ऐसा मेरे जहन में है ऐसा मैं कैबिनेट मिशन के का जो जो पूर्चा था उसमें से मैं सीखा जितनी बात चल रही है उसमें से मैंने ये सोचा कि अगर अंग्रेज़ शरीफ है और शरीफ है ऐसा मैं मानता हूँ उन्होंने तय किया है कि सारा का सारा हिंदुस्तान उनको छोड़ देना है तो तो पीछे हमारा राज होता जाता है तो हमारा राज होता है उसमें झगड़ा हो निजाम के सिपाही वो हमको मारे त्रावलपुर के सिपाही कश्मीर के सिपाही या तो नवाब साहब के सिपाही वो तो नहीं हो सकता है वो वो चला गया वो जमाने तब उनको क्या करना चाहिए कि प्रजा के खिदार बन जाते हैं तो ट्रस्टी बनते हैं तो वैसे या जैसे बन गए ऐसे उनको बनना है इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ भी तो वही काम करूँगा ना और वहाँ तो मुसलमान पड़े हैं ज़ादेट, तो थोड़ी तादाद में पंडित लोग पढ़े हैं दूसरे तो बेचारे मिशिन मुसलमान काफी पढ़े हैं वहाँ चला गया अगर तो मुझको तो महाराजा से भी करना करना होगा होगा ना वहां का जो सचिव है उनको यही कहना कि अभी आप क्या चाहते हैं क्योंकि तो तो वहाँ तो जो कश्मीर का जो जो उनका उनके उनकी प्रजा का प्रतिनिधि सदर वो तो वहाँ के जेल में पड़ा है उसका नाम शेख अब्दुल्ला है तो वो जेल में पड़ा रहे और पीछे जवाहरलाल जी हाँ ये सब काम करें और वो तो जवाहरलाल जी का तो दोस्त भी है जवाहर जी और उनके साथ बहुत बनता भी है तो उनके लिए भी तो बुरी बात हो जाती है वो किस तरह से बर्दाश्त करें तो वो मिन्नत करें लेकिन जवाहरलाल जी मिन्नत क्यों करें तो मैंने कहा कि मैं जाकर मिन्नत करूँगा और मेरा तो पेशा ये है सबसे मिन्नत करना तो वो कर तो इसलिए मैं वहाँ चला जाऊँ तो वो सब में मैं आपको क्यों सुनाता हूँ कि आप लोगों को सबको आज तो अपने आप हिंदुस्तान का राज चलाना है तो राज चलाने में तो पीछे हमारे तो संयम में रहना चाहिए मन को काबू में रखना चाहिए दीवाना पर छोड़ देना चाहिए स्थिर बुद्धि होना चाहिए तब तो हो सकता है ये तो मैंने आपको ऊपर की बात की जो आज बात तो मैंने करने का ठाना था वो तो दूसरा ही था लेकिन ये भाई का किस्सा बन गया तो ये शब्द इज्जत में मैंने आपको कह लिया आज जैसे मैंने कल राजा लोगों के लिए कहा ऐसे आज हम मैं मैं जो व्यापारी ताजिर लोग हैं उनके लिए कहना चाहता था तो वो बिरला की मैंने बात कहा कि तो बिल्ला का राज तो पीछे ताजिरों का राज वो भी नहीं है तो वो वो जो भंगी है महतर है वो झाड़ू निकालने वाले हैं ऐसे सब लोग हैं उनका राज चाहिए हमको उनका राज तो कैसे चल सकता है कि जैसा वो इंग्लैंड का प्रधान ने रानी विक्टोरिया जो 16 वर्ष की लड़की थी कुछ जानती नहीं थी उनको कहा कि तू मेरी मेरी बादशाह है और मैं तेरा खिदमतकार हूँ इसी तरह से मान लिया के चकर्रे जा और यहाँ जो मेरे मेहतर भाई रहते हैं उनमें से किसी को हमने प्रधान बना लिया तो पीछे दूसरे क्या करेंगे कि आपका काम हम करेंगे लेकिन आपके आपके नाम से राज चलाएंगे इसी तरह से जब हम खूबीदार काम करें तब तो हो सकता है वो राज हम तो के जरिए से नहीं चला सकते आप ये समझें कि जो तो चलता है वो बंदूक के जरिए से नहीं चलता है वो तो लोगों के जरिए से चलता है लोग मानते हैं इसलिए मैं तो में रहा हूँ ना बरस तक तो, तो एक छोटा लड़का था तब रहा बाकी दो तो तीन दफ़े दूसरी तरह से गया हूँ तो वहाँ कोई बंदूक लेकर नहीं फिरते हैं फिर नहीं सकते एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा रहता है उसके पास उसका कुछ नहीं रहता उनको खतरे में पड़ना पड़ता है लेकिन वहाँ वो जानते हैं कि जितने हमारे सिपाही हैं पुलिस हैं वो सब हमारे खिदमतकार हैं उनको लोगों की खिदमत ही करना है इसी तरह से लंदन के पुलिस है वो सारी दुनिया में मशहूर है ऐसे पुलिस जो वफादार और अच्छी तरह से रहने वाले बात तो उसको आप रिश्वत देकर दो पैसा देकर कुछ काम करना है तो नहीं कर सकते हैं और रिश्वत खाना क्या वो जानते ही थे इसे ऐसे हमारे पुलिस नहीं है लेकिन अब की जो हमारे पुलिस है उनको ऐसे बनना है कि हम अगर भूखों मरते हैं तो भूखों मरेंगे लेकिन किसी के पास से एक पैसा सटा के नहीं देंगे अगर उनको पूरा दरमाया नहीं मिलता है तो जवाहरलाल जी से कहें सरदार बलवंत सिंह जी कहें उनको कहेंगे हमको नहीं मिलता है स्ट्राइक नहीं करेंगे वो लेकिन कहेंगे कि हमको पूरा पैसा नहीं मिलता है रोटी नहीं मिलती है तो बैसे हम भूखों मरे और आपकी खिदमत करें वो नहीं हो सकते हैं तो उनको मानना है उनको पैसा देना है वो क्यों पाँच हज़ार रुपया छः हज़ार रुपया दे और मुझको पाँच रुपया और दस रुपया दे या तो पंद्रह रुपया दे मुझको मेरा पेट पेट भरने के लिए तो देना चाहिए ना वो देने वाले हैं इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इस तरह से हमको चलना चाहिए तो मैं क्या कहना चाहता था कि जितने ताजिर हमारे हैं वो ब्लैक मार्केट नहीं बनावे तो मैं आज जितने वो करोड़पति पड़े हैं उनको मैं कहूँगा जैसे राजा को लिए मैंने कहा कि उनको एक बन जाना है और एक बनकर वो किसी की राह नहीं देखना है हमको कौन पूछता है वो उसने पूछना था क्या जिसको खिदमत करना है उसको तो उनको मिल कर कहना है क्योंकि ब्लैक मार्केट वगैरह चलाते हैं वो सब ताजी लोग हैं वो तो ताजी लोग हैं तो ऐसा कहो को बनिए लोग हैं मेरे जैसे तो उनको तो सच्चे बनिए बनना है सच्चे मारवाड़ी बनना है और सच्चे मारवाड़ी और सच्चे बनिए को कौन बनते हैं कि जो सच्चा तोड़ तोड़ते हैं बोल सच्चा बोलते हैं और मालवीय महाराज ने कहा इस तरह से शुद्ध कोड़ी कमाते हैं तो उनकी एक कोड़ी कमाई या तो करोड़ वो शुद्ध होना चाहिए तब तो वो सच्चे बनिए बने सच्चे मारवाड़ी बने सच्चे ताजिर बने पैसे वो मुसलमान है तो भी क्या कि कोई भी कौम है लेकिन जो जो व्यापार करता है वो बनिया है तो इस ऐसा व्यापार अगर हम करें तो पीछे आज जो मजबूरी राजेंद्र बाबू को पड़ती है खुराक के बारे में एक खत आया कि तुम्हारा नमक नमक का कर तो चला गया लेकिन आज नमक के लिए हमको ज्यादा पैसा देना पड़ता है पैसा देने से भी नमक नहीं मिलता है अगर नमक न मिले तो हम जाए कहाँ कैसे हमारा काम चल सकता है हम क्या खाएं हमारे पशु को क्या दें हमारे खेतों में क्या डालें तो नमक तो एक बड़ी भारी चीज है पानी के जैसे तो हमको तो करीब करीब मुफ्त से मिलनी चाहिए तो नमक के लिए काली बाजार क्या इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जितने करोड़पति पड़े हैं जितने व्यापारी पड़े हैं उनको अपना व्यापार भूलकर हिंदुस्तान का व्यापार करना चाहिए और हिंदुस्तानी के लिए करना चाहिए तब मैं कहता हूँ कि क्या राजेंद्र बाबू क्या सरदार क्या जवाहर क्या मठाई साहेब क्या बलवंत सिंह जी क्या हमारे हमारे बाबा साहेब या तो जो पाँच मर्सिन लीग के वो भी क्या तो वो भी तो सब इसी काम को चलाते हैं तो सबका पीछे काम आसान हो जाता है अगर हम वो वो ब्लैक मार्केट को भूल जाए दूसरी तीसरी बातों को करना भूल जाए किसी को मारने का चोट लगाने का भूल जाए हिंदू मुसलमान का झगड़ा वो भूल जाए तो वो अगर बिगड़े हैं ना तो उनको बनना है और नहीं बनते नहीं है तो उनको वहाँ से भागना पड़ेगा वो माउंट बैटन साहेब नहीं भगाए आप भगा सकते हैं और वो जैसे कल कहा ना कि जिना साहब को मारो उसको कैद करो ऐसे नहीं हो सकता है जिना साहब को कैद करना है तो मेरी वजह से मेरी तरह से कैद करो और कि कोई भी आदमी उसमें इंटरिम गवर्नमेंट में बाजी है तो उनको निकालना है तो मेरी तरह से निकाल सकते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा तो धर्म ये हो जाता है कि जितने ताजी हैं व्यापारी लोग है, उनको शुद्ध बनना है और हिंदुस्तान के लिए कहा ही कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में ब्लैक मार्केट चल सकती है या तो हिंदुस्तान में वो वो वो खुराक के लिए ऐसा करना पड़ता है मैंने आज सुना तो मुझको बड़ा दुख हुआ कि लंदन में आज लोग बेचारे भूखों मरते हैं वो मुझको बेचार ही करना पड़ता है गुना किया उससे क्या गुनहगार को भी खाना तो मिलना चाहिए ना आज उनको खाना नहीं मिलता है तो हम तो इतना बड़ा मुल्क है और हम अच्छी तरह से काम करें तो हमारी भूमि में तो इतना अनाज होता है तो हम तो खाएँ लेकिन बाहर भी हम भेज सकते हैं ऐसे आज है ऐसा मैं आपको लाभे से कहना चाहता हूं लेकिन हमारी अकल आज मिट गई है हम आपस आपस में झगड़ा करते हैं तो इसलिए जो इंटरन गवर्नमेंट पड़े हैं वो भी परेशान पड़े हैं लेकिन आप अपने आप ये सब चीज़ करें जिसमें आपको कोई रुकावट लगने वाला नहीं है तो आप आज भी अगर ईश्वर को भी मंजूर हैं और पानी अच्छी तरह से भेज देता है तो हम काफ़ी अनाज पैदा कर सकते हैं तो हम ऐसे तैयार हो सकते हैं आज तो नहीं है मुझको दुख है में तो मैं कहूंगा क्या सारी दुनिया में भूखों कौन मरता है हिंदुस्तान जिंदा है और दुनिया भूखों मरेगी वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा आज तो मैं तो मिस्किन बन गया हूं उसके मुझको बर्दाश्त करनी पड़ती है लेकिन मैं आपको कहता हूं मैं तो बनिया हूं ना इसलिए मुझको वो, वो तजारत मालूम है तजारत कैसे हो सकती है तो मैं सब कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए तो आप लोगों की मदद चाहिए मुझको इंटरम गवर्नर की मदद चाहिए मुझको मुसलमानों की मदद चाहिए एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए तो हिंदुस्तान इस आज़ादी का के लिए मुल्क है और मेरी तो तमन्ना ये है मेरी तो आशा ये है ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा दे सकते हैं वो भंगी से जितने ऊंचे आप कहें भंगी नीचा नहीं है भंगी वो बहुत ऊंचा है इसलिए मैं भंगी बन गया हूँ तो मैं कहता हूँ मेहतर से लेकर जितने आप कहना चाहते हैं और सबके सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है चलो अभी कल तो मेरा मेरी खामोशी होगी तो थोड़ा सा मैं दिखकर आपको सुनाऊँगा तो कोई सुना देंगे आपको